गीता तत्वचिंतन पदम गच्छन त्य ताप दुख के दो दृष्टांत उसी प्रकार सुख का ताप दुख रूप होता है सुख का भोग करते समय उसके छिन जाने या नष्ट हो जाने की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है फिर भोगों की प्राप्ति में तारतम्य होता है जिसे दूसरे से कम भोग मिला वह ईर्ष्या से जलता रहता है पड़ोसी की पदोन्नति हुई और मेरी भी पर पड़ोसी को एक सौ रुपये अधिक मिले तो मैं अपनी पदोन्नति का सुख नहीं भोग पाता एक ईट के व्यवसायी थे एक साल उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ जब उनसे पूछा गया कि सेठ जी क्या बात है इस साल तो आपको अच्छा मुनाफा हुआ है फिर भी आप खुश नज़र नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने कहा क्या बताऊँ इस साल मुनाफा तो हुआ पर पिछले साल हम इतना नहीं कमा पाए इसका अफसो अफसोस बना हुआ है जब उनसे कहा गया शेर जी छोड़िए पिछले साल की बात इस साल तो आपने पिछले साल की भी कसर पूरी कर ली है अब तो सुख मनाइए तो उन्होंने उत्तर दिया कैसे सुख मनाए मेरे पड़ोसी भट्ठे वाले ने तो मुझसे ड्योढ़ा कमा लिया है अब इस दुख का क्या इलाज है यह ताप दुख है यह किसी प्रकार सुख का भोग नहीं करने देता इस संबंध में एक दृष्टांत प्रचलित है कोई व्यक्ति एक महात्मा जी की बड़ी सेवा किया करता एक दिन महात्मा जी ने उससे कहा तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ बोल तू कुछ चाहता है उस व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा कपाल खोटा है कभी कुछ कमा नहीं पाता घर में खर्च पूरा नहीं हो पाता पत्नी ताने मारती रहती है इसीलिए घर जाने की भी इच्छा नहीं होती ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कुछ धन प्राप्ति हो सके महात्मा जी को दया आ गई उन्होंने उसे एक मंत्र दिया और कहा जा इस मंत्र से तू समुद्र की उपासना कर तेरी उपासना से एक दिन समुद्र संतुष्ट होकर तेरी कामना पूर्ण कर देगा वह व्यक्ति भक्तिपूर्वक महात्मा जी द्वारा बताई गई पद्धति से समुद्र की उपासना करने लगा समुद्र देवता प्रसन्न हो गए उन्होंने उस व्यक्ति को एक शंख प्रदान किया और कहा लो यह मंत्र सीख लो पवित्र स्थान पर यह शंख रख कर उसकी पूजा करना धन जन संपत्ति जो मांगोगे वही पाओगे वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने समुद्र देवता को प्रणाम कर उनसे विदा ली चलते चलते समुद्र ने कहा जरा और भी सुनते जाओ इस शंख में यह भी गुण है कि तुम्हें भला या बुरा जो भी मिलेगा उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा बस क्या था सुनते ही उपासक का चित्त खिन्न हो गया सोचने लगा वाह तब मैंने किया और पड़ोसी बैठे बैठे दूना फल पाएगा या नहीं हो सकता मैं पड़ोसी को नहीं पाने दूंगा वह घर लौटा और शंख को एक कोने में पटक दिया पत्नी के पूछने पर उसने सब बता दिया पर शंख की पूजा करने से मना कर दिया उसके दिन पहले के समान गरीबी में कटने लगे टूटी फूटी झोंपड़ी में वर्षा का जल रिश्ता रहता ठंडी हवा साय साय करके भीतर घुसकर उन लोगों को कपाती रहती एक दिन तो अन्य के भी लाले पड़ गए वह व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ था भूख की मार न सह सकने के कारण उसकी पत्नी ने शंख देवता की शरण ली झोपड़ी के लिपे पुते स्थान में शंख को स्थापित कर उसने श्रद्धा पूर्वक पति के मुख से सुने मंत्र के द्वारा शंख की उपासना की और रहने के लिए एक भवन तथा खाने पीने के लिए सामग्री की याचना की उसके हर्ष का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक सुंदर भवन में परिवर्तित हो गई है तथा विभिन्न स्वादिष्ट पकवानों के थाल सजे हुए हैं वह अपने पति का स्वागत करने के लिए द्वार पर जाकर खड़ी हो गई जब वह व्यक्ति लौटा तो उसे अपनी झोपड़ी ही दिखाई न पड़ी वहाँ पर तीन नए सुंदर भवनों को देख वह आश्चर्य में पड़ गया इतने में उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ी जो एक भवन के दरवाजे पर खड़ी हो उसे अपने हाथ से बुला रही थी वह भवन के भीतर गया तो पत्नी ने उल्लसित हो उसे सुंदर पकवानों के थाल दिखाए और शीघ्र भोजन के लिए बैठने को कहा जब उसे पता चला कि यह सब शंख देवता की करामात है और दो नए भवन पड़ोसी के हैं तथा पड़ोसी को खाद्य सामग्री भी दुगने मिली है तो ईर्ष्या के मारे हुआ अपनी भूख भूल गया उसने पकवानों को छुआ तक नहीं पत्नी ने बहुतेरा समझाया पर उसके हृदय का ताप कम न हुआ इतने में उसे कुछ सूझा उसने शंख देवता को साफ सुथरी भूमि पर स्थापित किया और उसकी उपासना करके याचना की हे शंख देवता मेरे घर के आगे एक बावली बन जाए और मेरे घर के लोगों की एक एक आंख फूट जाए फिर क्या था पड़ोसी के घर के सामने दो बाउलियाँ खुद गई और उसके परिवार के सभी सदस्यों की दोनों आंखें फूट गई ये लोग रोते कलपते जब इधर उधर चलते बावलियों में गिरने लगे तो उस व्यक्ति को बड़ा संतोष हुआ यह दृष्टांत अवश्य कल्पित है पर यह ताप दुख की विकरालता प्रदर्शित करता है इसके कारण व्यक्ति प्राप्त सुख का भोग भी शांतिपूर्वक नहीं कर सकता उसके अंतर में हाहाकार मचा रहता है फिर यदि भोग अपूर्ण रहे तो वह भोग काल में संताप का कारण होता है यह भी ताप दुख है